पातंजलि योग प्रदीप साधनपाद सूत्र सत्र दृश्य शब्द के पदार्थ को कहते हैं दृश्य बुद्धि सत्व में उपारूढ़ सब धर्म है बुद्धि सत्व को भी दृश्य होने से यहाँ विशेषण विविकित है धर्म उसको भी बुद्ध्यारूढ़ होने से बुद्धि धर्मत्व विविक्खित है इस अभिप्राय से दृश्य बुद्ध्यारूढ़ सब धर्म है यह कहा गया है ये धर्म बुद्धि के कार्य हैं इस अभिप्राय से नहीं कहा है क्योंकि प्रधान आदि का भी दृश्य होने से त्याग उचित नहीं है उत्तर सूत्र में मुख्यतया प्रधान को ही दृश्य कहा है यद्यपि बुद्धारूढ़ बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष भी दृश्य है तो भी वह दुख से रहित है अतः उसका दर्शन हेय दुख का हेतु नहीं है इस आशय से यहाँ दृश्य के अंदर पुरुष की गिनती नहीं करेंगे तथा सुख दुख मोहात्मक दृश्य वाली बुद्धि के साथ दृष्टा साक्षी पुरुष का जो काष्ट में अग्नि के समान संबंध है जिसको बंध भी कहते हैं वह दुख का हेतु है यह सूत्र का अर्थ है बुद्धारूढ़ दृश्यों के साथ दृष्टा का ज्ञान रूप संयोग हे का हेतु यहाँ विविक्सित नहीं है स्वस्मी शक्तो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग इस आगामी सूत्र से इस ज्ञान रूप संयोग को ज्ञान का हेतु ही कहा है ज्ञान रूप नहीं कहा है इस सूत्र से बुद्धि और आत्मा के संयोग की, की भांति घटादी वस्तुओं के साथ आत्मा का संयोग भी भोग का हेतु है यह जानना चाहिए क्योंकि लाघव से भोगता और भोग्य वस्तु का संयोग ही सामान्य भोग का हेतु कहना उचित है विषय के भोग में बुद्धि के अवच्छेद से विषय का संयोग हेतु है अतः अतिव्याप्ति नहीं है यह संयोग पुरुषार्थ का हेतु है और इस संयोग का हेतु पुरुषार्थ है इस बात को कहने के लिए सकल पुरुषार्थ स्वरूप जो पुरुष का स्वत्व है संपत्ति है उसका बुद्धि में प्रतिपादन करते हैं तदेतदिति वह यह दृश्य मणि के सदृश सन्निधिमात्र से उपकारी दृश्यत्व में स्वामी पुरुष का स्व संपत्ति होता है शंका तस्य हेतुर विद्या इस आगामी सूत्र से ही संयोग का कारण कहेंगे यहां संयोग के कारण की अपेक्षा नहीं है समाधान यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि अविद्या को भी पुरुषार्थ की असमाप्ति के द्वारा बंध की हेतुता कहे आगे कहेंगे तदैत त्याज्यादि तदेत इत्यादि का अर्थ यह है कि तद बुद्धि सत्व है यह दृश्य जगत जिसमें रहता है वह दृश्य है अतः अयकांत मणि के समान सन्निधि मात्र से उपकारी होने से और स्वयं दृश्य होने से ज्ञान मात्र स्वरूप स्वामी पुरुष का वह स्व आत्मी सम्पत्ति होता है शंका बुद्धि का अन्य स्वामी क्यों मानते हो वह बुद्धि अपर तंत्रा स्वयं ही दृष्टि स्वार्थ ही हो सकती है समाधान तत्रह अनुभव कर्मेती क्योंकि कर्म कर्ति विरुद्ध होने से आप अपना दृश्य तो हो नहीं सकता अतः अनुभव नामक जो पुरुष का कर्म है उस कर्म का विषय होता हुआ ही अन्य रूप से पुरुष चैतन्य से प्रतिलब्धात्मक सिद्ध सत्ता वाला अथवा अन्य रूप से अन्य के प्रयोजन के कारण प्राप्त स्थिति अंत स्वतंत्र होने पर भी पुरुष के अनाश्रित भी परमार्थ होने से परतंत्र है पर पुरुष का स्वसंपत्ति है इस प्रकार दृश्य नामक भोग्यात्मक अखिल पुरुषार्थ के बुद्धिनिष्ठ सिद्ध हो जाने पर वही पुरुषार्थ अनागत अवस्था में स्थित बुद्धि और पुरुष के संयोग में कारण है यह कहते हुए सूत्र के वाक्यार्थ को कहते हैं तयोरि उन स्व और स्वामी का दृश्यते नएति दर्शनम बुद्धि ही देखा जाए जिससे वह दर्शन नामक बुद्धि का है पुरुषार्थ कृत क्रित, कृतत्व वचन कथन के कारण यहाँ अनादि का अर्थ प्रवाह से अनादि है